महाभारत आदि पर्व सप्तशाधिक्विशतोध्याय अर्जुन का प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारिकापुरी में आना दया सम्पावाच सोपरांते पुण्यान आयतना चर्वान्यु पूर्वेण जगामामित्रम वैश्पाण जी कहते हैं जन्मेजय जय अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत अर्थात पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए समुद्रे पश्चिमे जायतना चाहिए सर्वाणी ग्वा सभास उपजग्मिवान पश्चिम समुद्र के तट पर जितने भी तीर्थ और देवालय थे उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुँचे प्रभास देश संप्रात विभत्म अपराजित सुपुण्यम रमणीय चुश्राव मधुसूदन तथ्य गौंते सखाए तत्र माधवः द तदान्य तथान्यन्तम प्रभासे कृष्ण पांडव भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा तावन्योन्म सामश्लिष्य पृष्ठ चुशलम वने आस्ताम प्रियसखाऊ तू नरनारायणावृषि दोनों ही दो, दोनों को इधर से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए ततर्जुन वासुदेवस्ता पृक्षत किम पांडव हीता तब भगवान् वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा पांडव तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो तथर्जुनो यथा वृत्तम सर्व्यादा चम वाष्णेज एवं प्रभु एव यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृतांत जो का सुना दिया सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले यह बात ऐसी ही है तो तौबृहृत्य यथा कामम प्रभा कृष्ण पांडव महीधरम रवतकम वा सा ये वाभि जगमतु तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभाष क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिरकर कर तक पर्वत पर चले गए उन्हें रात को वहीं ठहरना था पूर्व में वह तो कृष्ण से बचनात्मी धरम पुरुषा पांड्या चक्रु रूप जभ्रूश भोजनम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहाँ भोजन भी तैयार करके रख लिया था प्रतिगृहया अर्जुन सर्व उपभ्य पांडव सह नटनर्तकान् दृष्ट्न्ट सर्वान् अभ्युनुता सर्वान्चय पांडव सत्कृत शयनम दिव्यम अभ्यगच्छन् गहामति पांडुकुमर अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों को यथा रुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे तत्पश्चात उन सब को उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडु अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए तत महाय शय शुभ तीर्थान पल्लवा पल्वलाम च पर्वता दर्शन आपग कथया वहां सुंदर सैया पर सोए हुए महाबाहू धनंजय ने भगवान श्रीकृष्ण से अनेक तीर्थों कुंडों पर्वतों नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कही एवं स कथिये निद्रया जन्मे कौनते निभ जन्मे जय इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस्वर्ग सजिश सुखदाय सैया पर सो गए मधुर नीतेन वीणा शब्देन चबोध्यमो बुभे स्तुतिमंगलस्था तदनंतर प्रातः काल मधुर गीत वीणा की मीठी ध्वनि स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली सकृ कार्याणिनदित रथन कांचना द्वारकाम अभिजग्यवान तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ स्वर्ण में रथ पर बैठकर द्वारिकापुरी को गए अलंकृत था द्वारका तो बहु जन्मे जय कुंती पुत्र पूजा स्वपी जन्मे जय उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारिकापुरी सजाई गई थी तथा वहाँ के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे दिधीक्ष कौंते द्वारिका नौ जना नरेंद्र मार्ग महाजग्मण शत सहस्रशह कु अर्जुन को देखने के लिए द्वारिका वासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे अवलोके सुनिणाम सहस्राणी शता च भोज विष्णुधका चमवाजो महानभो जहाँ से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियाँ आंख लगाए खड़ी थी तथा तो भोज विष्णु और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी स तथा सत्कृत सर्व ए सर्वे भोज विष्णु अंधकात्मज एह अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वश्च प्रतिनंदिता भोज विष्णु और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने बंदनी पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया कुमारे सर्वसो वीर सत्कार कुमार पुनः पुनः यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारम्बार हृदय से लगा मिले कृष्ण से भवने रम्य रत्न भोज्य समावृते कृष्ण बहुला इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भाति भाति के भोज पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया एम महाभारती आदिपर्वणि अर्जुन वनवास पर्वणि अर्जुन द्वारिका गमी सप्ताधीक दि सप्तोध्याय